श्री रामकृष्ण भक्त मालिका सुरेंद्रनाथ मित्र लीला प्रसंग में स्वामी शारदानंद जी ने लिखा है जगदम्बा ने उन्हें अर्थात श्री रामकृष्ण को दिखा दिया है कि उनकी रसद अर्थात खाद्य आदि की पूर्ति के लिए चार रसददार भेजे गए हैं इन चार लोगों में रानी रासमणी के जामाता मथुर बाबू प्रथम तथा शंभु मलिक द्वितीय थे शिमला निवासी सुरेंद्रनाथ मित्र जिन्हें ठाकुर कभी कभी सुरेंदर और कभी सुरेश के नाम से पुकारते थे, आधे रसदार नहीं थे दक्षिणेश्वर आकर ठाकुर के दर्शन के थोड़े समय बाद से ही सुरेंद्र ने ठाकुर की सेवा आदि के निमित्त जो भक्त दक्षिणेश्वर में रात बिताया करते थे उनके लिए रजाई तकिये तथा भोजनादि की व्यवस्था कर दी थी काशीपुर का उद्यान भवन जब किराए पर लिया गया तो यह जानकर कि उसका मासिक भाड़ा बहुत अधिक अर्थात 80 रुपये है उन्होंने कंपनी के प्रबंध अधिकारी परम भक्त सुरेंद्र नाथ को निकट बुलाकर कहा देखो सुरेंद्र ये लोग सब क्लर्क वर्क है बाल बच्चेदार आदमी है ये लोग भला छंदे से इतना रुपया कैसे जुटा सकेंगे अतः राए के पूरे तुम ही देना ने हाथ जोड़े कहा जैसे आपकी आज्ञा और पूर्वक वैसा करने को राजी हो गए श्री रामकृष्ण के लीला देह के तिरुभाव के पश्चात भी सुरेंद्र श्री रामकृष्ण के संघ देह की परिपुष्टि में निरंतर रत रहते थे ठाकुर की महासमाधि के पश्चात जब गृह भक्तों ने निश्चय किया कि काशीपुर का उद्यान पवन छोड़ दिया जाना चाहिए तथा युवक सेवकों को अपने अपने घर वापस लौट जाना चाहिए तो घर वापस जाने की इच्छा या सुविधा न रहने के कारण तारक लाटू बूढ़े गोपाल काली आदि तीर्थ क्षेत्रों में रहकर किसी प्रकार दिन बिताने लगे इन्हीं दिनों सुरेंद्र एक दिन दफ्तर से घर लौट संध्या समय पूजा घर में बैठे थे कि उन्हें एक दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ अचानक ही उन्होंने देखा कि श्री राम कृष्ण प्रकट होकर कह रहे हैं तू कर क्या रहा है मेरे बच्चे सब इधर उधर भटक रहे हैं। पहले उनके लिए कोई व्यवस्था कर। सुनते ही सुरेंद्र उन्मत्त के समान दौड़ते हुए अपने ही मुहल्ले में रहने वाले नरेंद्र के घर पहुंचे और उन्हें सब कुछ कह सुनाया फिर वे अश्रुसिक्त कंठ से बोले भाई एक जगह ठीक कर लो जहां पर ठाकुर का चित्र भस्म अस्थिया तथा उनकी उपयोग की हुई चीजें रखकर विधि पूर्वक पूजन हो जहां पर तुम काम कांचन त्यागी भक्तगण एक साथ रह सको, बीच-बीच में हम लोग भी वहां आकर शांति पाएंगे मैं काशीपुर में प्रति मास जो रुपये दिया करता था वह देता रहूंगा नरेन्द्र इस प्रस्ताव को सुनकर आनंद विभोर हो गए तथा इधर उधर मकान की खोज करने लगे उन्होंने वराहनगर में गंगा तट पर ग्यारह रुपये मासिक किराए पर मुंशी परिवार का एक जीर्ण उद्यान भवन ठीक किया इस प्रकार अठारह ईस्वी के आश्विन मास के अंतिम दिनों में प्रथम रामकृष्ण मठ का सूत्रपात हुआ सुरेंद्र ने पहले दो महीने प्रति मास तीस रूपये दिए बाद में जब मठ में क्रमशः त्यागी भाइयों के सम्मिलित होने के फलस्वरूप व्यय में वृद्धि होने लगी तो उनके दान की मात्रा भी बढ़ती हुई मासिक सौ रुपये तक जा पहुंची इन्हें रुपयों में से ग्यारह रुपये मकान का किराया तथा छह रूपये ब्राह्मण का मासिक वेतन दिया जाता था शेष धन भोजन पर व्यय होता था। सुरेंद्र के इस समय की उदारता का स्मरण करके ही वचनामृत कार लिखते हैं। सुरेंद्र तुम धन्य हो यह पहला मठ तुम्हारे ही हाथों से तैयार हुआ तुम्हारी ही पवित्र इच्छा से इस आश्रम का संगठन हुआ तुम्हें यंत्र स्वरूप बनाकर भगवान श्री रामकृष्ण ने अपने मूल मंत्र कामनी कांचन त्याग का मूर्तमान कर दिया भाई तुम्हारा ऋण कौन भूल सकता है मठ के भाई मात्र हीन बच्चों की तरह रहते थे तुम्हारी प्रतीक्षा करते थे कि तुम कब आओगे आज मकान का किराया चुकाने में सब रुपये खर्च हो गए आज भोजन के लिए कुछ भी नहीं बचा कब तुम आओगे और आकर भाइयों के भोजन का बंदोबस्त कर दोगे सुरेंद्र जब श्री रामकृष्ण के पास पहली बार गए उस समय उनकी आयु लगभग तीस वर्ष थी उनका शरीर सुगठित एवं सबल था तथा वर्ण घोरा उन दिनों प्रबंध अधिकारी के रूप में उनकी मासिक आय कोई तीन चार सौ रुपये थी उनका स्वभाव बाहर से थोड़ा तेज प्रतीत होने पर भी उनका हृदय अत्यंत सरल तथा मन सुदृढ़ था वे स्वधर्म के विरोधी न होने पर भी उसमें उनकी आस्था नहीं थी उनके मिजाज में थोड़ा सा इसके अतिरिक्त तत्कालीन पाश्चात्य भावधारा के अनुकरण पर सुरेंद्र को सुरापान से बड़ा ही लगाव था बाह्यत तो उनके दिन सुख सुविधा में बीत रहे थे परंतु उन दिनों उनका हृदय आंतरिक व्यथा से थू धू कर जल रहा था इससे उद्धार पाने का और कोई उपाय न देखकर वे विष पीकर आत्महत्या करने का विचार कर रहे थे इन्हों दिनों उनके पुराने मित्र रामचंद्र और मनोमोहन के एक दिन जब उनकी इस अशांति का पता चला तो उन्होंने उन्हें श्री रामकृष्ण के पास जाने की सलाह दी इस परामर्श की प्रतिक्रिया को हम रामचंद्र की ही भाषा में उद्धृत करेंगे उस दिन परमहंस नाम सुनकर उन्होंने कहा देखो तुम लोग जो उनके प्रति श्रद्धा रखते हो सो ठीक है पर मुझे वहां क्यों ले जाओगे हंस मध्य बको यथा बहुत देखा है यदि उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात कही तो मैं उनका कान एड दूंगा पाठक समझ गए होंगे कि सुरेंद्र के चरित्र का गिरीश के चरित्र के साथ काफी साम्य है परवर्ती काल में सुरेंद्र स्वयं भी यह बात समझ गए थे इसीलिए एक दिन जब श्री रामकृष्ण ने गिरीश बाबू की ओर संकेत करके हंसते हुए सुरेंद्र से कहा तुम भला क्या हो यह तो तुमसे भी तो बात पूरी होने के पहले ही सुरेंद्र समर्थन करते हुए बोल उठे ये हां मेरे बड़े भैया हैं अस्तु उस समय तो इच्छा ना होने पर भी रामचंद्र और मनोमोहन के जोर देने पर सुरेंद्र को उनके साथ दक्षिणेश्वर जाना पड़ा था श्री रामकृष्ण के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किए बिना ही सुरेंद्र आसन पर बैठ गए भक्तों से घिर बैठे श्री रामकृष्ण के श्रीमुख से अमृत वाणी निश्चित हो रही थी तेजस्वी उद्यम में विश्वासी तथा पाश्चात्य विचारधारा में काफी प्रभावित होने पर भी सुरेंद्र ने आज विस्मयपूर्वक सुना इठाकुर कह रहे थे लोग बंदर का बच्चा होना क्यों चाहते हैं बिल्ली का बच्चा होना ही तो अच्छा है बंदर के बच्चे की विशेषता यह है कि उसके स्वेच्छापूर्वक माँ को पकड़ने पर ही माँ उसे अन्यत्र ले जाती है परंतु बिल्ली के बच्चे का स्वभाव वैसा नहीं है उसके माँ उसे जिस स्थान पर भी रख देती है उसे स्थान पर पड़े हुए वह म्या करता रहता है बंदर के बच्चे का स्वभाव ज्ञान प्रधान है और बिल्ली के बच्चे का स्वभाव भक्ति प्रधान सुरेंद्र को लगा मानो यह उपदेश उन्ही को दिया जा रहा है अपने बुद्धि विवेचना पर बहुत अधिक निर्भर रहने पर भी उन्हें जीवन समस्या का कोई समाधान नहीं मिल पाया था यहाँ तक कि अपनी असफलता पर निराश होकर वे आत्महत्या का विचार कर रहे थे परंतु ठाकुर ने उनका पूरा भार लेने की ओर संकेत करते हुए उन्हें एक नवीन मार्ग का संधान दिया सुरेंद्र को अपार सागर में किनारा मिल गया वे अभिभूत हो गए अब से प्रत्येक रविवार को दक्षिणेश्वर गए बिना उन्हें चैन नहीं पड़ती थी वे स्पष्ट रूप से कहते गया तो था इस अहंकार के साथ कि उनका कान एट दूंगा पर अपना ही कान कानवाकर लौट आया वे क्या ऐसे वैसे गुरु है पहले दिन पराजित होकर लौटते समय सुरेंद्र ने ठाकुर को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके उनकी चरण धूल ली ठाकुर ने पूर्वक उन्हें पुनः आने को कहा गलत मार्ग पर चलते हुए सुरेंद्र बाबू जब अपना करीब करीब सर्वनाश कर चुके थे उसी समय श्री रामकृष्ण की कृपा से उन्हें ठीक ठीक मार्ग दिखाई पड़ा अब वे प्रतिदिन पूजा गृह में बैठकर ध्यान आदि का अभ्यास करते थे एक दिन उनके मन में श्री रामकृष्ण के स्वर की परीक्षा करने का विचार आया उन्होंने निश्चय किया, मेरे पूजा में ध्यान करते समय यदि ठाकुर प्रकट हो तभी मैं समझूंगा कि वे अवतार हैं और आश्चर्य थोड़ी ही देर बाद उन्होंने देखा कि प्रभु उनके सम्मुख उपस्थित है इस प्रकार तीन बार परीक्षा करने के पश्चात सुरेंद्र ने प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया इसके बाद रामकृष्ण की कृपा से वे किस अवस्था में से कैसी उच्च निष्काम भक्ति की अवस्था तक उन्नीत हुए थे सुरेंद्र के जीवन में भी तन रूप घटनाएं देखने को मिलती है अन्यथा धर्म में आस्था रहित सुरापाई आत्महत्या के लिए प्रवृत्त हुए सुरेंद्र भला किस प्रकार रामकृष्ण भावधारा के एक प्रमुख पृष्ठ पोषक हो यह श्री रामकृष्ण देव की ही महिमा है क्योंकि भले आदमी को तो कोई भी भले मार्ग में परिचालित कर सकता है परंतु जो बुरे आदमी को भी परोपकार में लगा सकता है उसी की शक्ति असीम होती है प्रबंधक के अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य से कर्तव्य पारायण सुरेंद्र को फुरस्थ ही कहा थी दिन भर में भी उनका कार्य समाप्त नहीं होता था तथापि इस व्यस्तता के बीच में उनके हृदय में सदा श्री राम कृष्ण का स्मरण मनन चलता रहता कभी कभी तो उनका मन इतना व्याकुल होता कि अपने हाथ का काम अधूरा छोड़कर ही वे दक्षिणेश्वर को दौड़ जाते इसी प्रकार एक दिन वे तीसरे प्रहर श्री रामकृष्ण के पास पहुंचे वहां उन्हें पता चला कि ठाकुर उस समय उन्हीं से मिलने के लिए कलकत्ता जाने की तैयारी में थे सुरेंद्र को देखते ही उन्होंने यह बात कही पर सुरेंद्र उन्हें अपने घर में पाने का मौका छोड़ने वाले नहीं थे तथा वे उन्हें गाड़ी में बैठाकर कलकत्ता ले आए